सर्वशक्ति कलाकारा जोतना द्योह आकाश रूपा सर्ब नियंत्री, सर्वकार्यनियंत्री सर्वभूतेश्वरीश्वरी अनादि अव्यक्त गुहा महानंदा सनातन आकाश योगस्था महायोगेश्वरीश्वरी महामाया सुदुस्पुरा मूल प्रकृति ईश्वरी संसार सकला सर्वशक्तिसमुद्भावा संसार पारा दुरबारा, दुरनिरीक्षा, दुरासड़ा, कठिन तप से प्राप्त करने योग्य, प्राण शक्ति, प्राण विद्या, योगिनी, परमा, कला, महाविभूति, दुरधर्शा, मूल प्रकृति संभवा, अनाद्यन्त विभवा, परार्थी, पुरुषार्यनी पुरुष, परब्रह्म, ही जिनकी अरणी अद्विमंथम् का कास्त विशिष्ट हैं, सर्गस्थित तंत्रकार्यी। सुदुर्वाचा द्रत्यया शब्दयोनि शब्दमई नादआख्या नादविग्रह प्रधानपुरशातीता प्रधानपुरशात्मिका पुरानी चिन्हमई पुरुषोंकी आदि स्वरूपा पुरुषरूपिणी भूतांतरात्मा कोटस्था महापुरुष संगीता जरातीता सर्वशक्ति व्यापिनी अनविचन्ना प्रधाना नूप्रवेशनी छेत्रग्यशक्ति अव्यक्त लक्षणा मलवर्जिता अनादिमायार सभ्यन्ना अनादिमायार रूपा त्रिदत्त्वा प्रकृति गुहा महामाया समुत्पन्ना तामसी पौरुषी ध्रुवा व्यक्ता व्यक्तात्मिका कृष्णा रक्ता शुक्ला प्रसूतिका अकार्या कार्यजननी नित्य प्रशव धर्मिरी सर्व प्रलय निर्मुक्ता स्तित स्थित चंत ब्रह्म गर्भा चतुर विन्शा चौबीस तत्त्वों से अंतिम तत्त्व पदमनाभा अचूतात्मिका वैद्यती सास्वती योन मूल कारण जगन्माता ईश्वरप्रिया सर्वाधारा महारूपा सर्वैश्वर्य समन्विता दिशरूपा महागर्भा विश्वे क्षानवरतिनी महीयसी ब्रह्मयूनी महालक्ष्मीसमुद्भावा महाविमानमध्यस्था महानिद्रा आत्महेतुका सर्वसाधारणी सूक्ष्म अविद्या पारमार्थिका अनंतरूपा अनंतस्था देवी पुरुष मोहिनी अनेकाकारसंस्थाना कालत्रय विवर्जिता ब्रह्म जन्मा हरि मूर्ति हरि की मूर्ति ब्रह्म विष्णु ब्रह्मेश विष्णु जननी ब्रह्माक्षय ब्रह्म व्यक्ता प्रथमजा ब्राम्ही महती ज्ञान रूपिरी बैराग्गेश शर्य धर्मात्मिका ब्रह्मनूर्ति ध्रदिष्ठता आपान् योन जल की योनि स्वयंभूति मानसी तत्त्व ईशराणी शरवाणी शंकरा अर्ध शरीरिणी भवानी रुद्राणी महालक्ष्मी अम्बिका माहेश्वर समुत्पन्ना भुक्त मुक्ति फलप्रदा सर्वेश्वरी सर्ववंद्या नित्य मुदित मानसा ब्रह्मेंद्रो पींद्र नमिता शंकरेछा अनुवर्तिनी ईशरार्धा सनगता महेश्वर पतिव्रता सकृद सर्वा समुद्र परिशोषणी पार्वती हिमवत्तपुत्री परमानंद दाईनी गुणाध्याय योगजा योग्या ज्ञानमूर्ति विकासिनी सावित्री कमला लक्ष्मी श्री अनंतो रसिष्ठता विश्व के हृदय में रहने वाली सरोज निलया, मुद्रा योगनिद्रा असुरार्धनी सरस्वती सर्वविद्या जगद सुमंगला वाग देवी वरदा वाच्या कीर्ति सर्वार्थ साधिका योगेश्वरी ब्रह्म विद्या महाविद्या सुशोभना गोपनीय विद्या आत्म विद्या धर्म विद्या आत्म भाविता स्वाहा विश्वं भरा सिद्धि सधा निधि मेधा धृति मीति सुनीति सुकृति माधवी नरवाहिनी अजा विभावरी सौम्या भोगिनी भोगदायिनी शोभा वंशकरी लोला चंचला मानिनी परमेशी त्रैलोक की सुंदरी रम्या सुंदरी कामचारिणी महामभावा सत्वस्था महामहिषमर्दिनि पद्ममाला, पापहरा, विचित्रा, नुकुटानना, कांता, चित्रामबर्धरा, दिब्या भरण भोशिता, हन्साख्या, ब्यूम निलया, जगत स्रिष्ट निर्यंत्रा, यंत्र वाहस्था, नंदिनी, भद्रकालिका, आदित्य वर्णा, कौमारी, मयूर वर वाहिनी, वि� सुराचिता अदिति नियता रोद्री पद्मगर्भा विवाहना विरुपाक्षी लेलिहाना महापुर निवासिनी महाभला अन कामपुरा विभावरी विचित्र रत्न गुटा प्रनतार्ति कौशिकी कर्षणी रात्ति त्रिदर्शार्ति दिनासिनी बहुरूपा सुरूपा विरूपा रूपवर्जिता भक्तार तिष्मनी भक्त्या भवभाव विनाशिनी निर्गुणा नित्त विभवा निहिसारा निरपत्रपा यशश्विनी सामगी भवांग निलयालया दिच्छा, विद्याधरी दिपता, महेंद्र विनिपातिनी सर्वात विद्या सर्वसद्धि सर्वेश्वर प्रिया त्राक्षा समुद्रांतर वासनी अकलंका निराधारा नित्सिद्धा निरामया कामधीन बृहदर्धा धीमती मूहनाशिनी निहसंकल्पा मिरातंका विनय विनयप्रदा ज्वाला माला सहस्राध्या देवदेवी मनोनमि महाभगवती दुर्गा वासुदेव समुद्र भवा महेंद्रूपीन्द्र भगिनी भक्ति गम्या परावरा ज्ञान गया जरा कीता वेदांत विषया गति दक्षिणा दहना दाहया सर्वभूत नमस्कारता योग माया विभावज्ञ महामाया मह्यसि संध्या सर्वसमुद्भूति ब्रह्मवृक्ष शास्त्रानति बीजांकुर समुद्भूत महाशक्ति महामति ख्याति प्रज्ञा चिति सम्वित महाभोगीन्द्रशायिनी विक्रित शांकरी शास्त्री गणगंधर सेविता वैश्वानरी महाशाला देवसीना गुहप्रिया महारात्रि शिवानंदा सची दुःस्वप्ननासिनी तुज्जा पुज्जा जगदधात्री दुर्विज्ञया स्वरूपिणी गुहा अंबिका गुणोत्पत्ति महापीठा मरुत्सता हव्यवाहांतरा गाले हव्यवाह समुद्रभावा जगद्युनि जगन्माता जन्ममृत्यु जरागीता बुद्धिमता बुद्धिमती पुरुषान्तरवासिनी तरस्विनी समाधिस्था प्रिनीत्रा द्विसंस्थिता सर्वेन्द्रीय मनुमाता सर्वभूत हृदिस्थिता संसार तारिली विद्या ब्रह्मवादि मनोलया ब्राह्मणी ब्रह्ती ब्राम्ही ब्रह्मभूता भवारणी हृदमई महारात्त संसार परिवर्तिका सुमालिनी सुरूपा भाविनी तारिली प्रभा उम्मीलनी सर्वसह सर्व पक्ते साक्षी सुसौम्या चंद्रवदना तांडव वासक्त मानसा सत्त शुद्ध करी शुद्धि मलत्रय विनाशिनी जगत प्रिया जगन मूर्ति त्रिमूर्ति अमृताशया निराश्रया निराहारा निरंकुरวนोद्भवा चंद्रहस्ता विचित्रंगी श्रावगणी पद्मधारिणी परावर विधानज्ञा महापुरुष पूर्वजा विदेशवर प्रिया विद्या विद्ध जिह्वा दित्तशमा विद्यामई सहस्राक्षी सहस्र वधनात्मजा